गीता तत्व चिंतन मन और उसका निग्रह तीन सौ पाँच भगवान का उत्तर बड़ा मनोवैज्ञानिक श्री भगवान संश महाग्रह चलम अभ्यास नु कौंते हे महाबाहो संदेह नहीं कि मन चंचल है और कठिनाई से वश में होने वाला है किंतु हे कुंती पुत्र अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे पकड़ा जाता है श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के कथन की ही पुष्टि करते हैं उनकी शिक्षा देने की प्रणाली बड़ी मनोवैज्ञानिक है वे यदि अर्जुन की बात को काट देते तो संभव है उसके मन में छोब हुआ होता और बाद में जो कृष्ण कहने वाले हैं उसके प्रति वह उतना आग्रहवान नहीं भी हुआ होता यदि कोई मेरे पास अपनी कठिनाई लेकर आवे और मैं कह दूं कि इसमें भला क्या कठिनाई है तो आगंतुक की बुद्धि कुंठित हो जाएगी और मैं जो कहूँगा उसे वह खुले हृदय से स्वीकार नहीं कर पाएगा पर यदि उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए कहूँ तुम ठीक कहते हो यह है ही कठिन तुम्हें ही नहीं मुझे भी यह पहले पहल बड़ा कठिन लगा था पर बाद में ऐसा ऐसा करने से वह कठिनाई सुलझ गई तुम भी वैसा ही करके देखो बस इतने में से महान अंतर हो जाता है प्रश्नकर्ता को लगता है कि मैं उसके प्रति सहानुभूति से भरा हूं, और वह मनोवैज्ञानिक रूप से मेरी बात को सुनने के लिए प्रस्तुत हो जाता है श्री कृष्ण ठीक यही करते हैं वे अर्जुन की कठिनाई को हंसकर उड़ाते नहीं वे जानते हैं कि अर्जुन बचपन से ही संयमी है उसका अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण है द्रोणाचार्य ने जब सब राजकुमारों की लक्ष्य भेद की परीक्षा लेते हुए सबसे क्रमशः पूछा था कि वृक्ष की डाली पर बैठे पक्षी के साथ साथ उन्हें और क्या दिख रहा है तो वह केवल अर्जुन था जिसने कहा था कि पक्षी की आंख के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखता शेष अन्य तो बहुत कुछ देख रहे थे यह प्रदर्शित करता है कि अर्जुन कितना निग्रहवान है फिर स्वर्ग में जब अपूर्व रूप उर्वशी रात्रि के एकांत में अर्जुन के पास प्रणय निवेदन लेकर आती है तब वह उसे माता कहकर प्रणाम करते हुए विफल मनोरथ कर देता है और बदले में नपुंसकता का अभिशाप ग्रहण करता है इससे पता चलता है कि अर्जुन कितना महान संयमी है ऐसा अर्जुन आज जब भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मन को पकड़ना मेरे मत में वायु को पकड़ने के समान कठिन है तो भगवान उसकी मनस्थिति को समझ जाते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुम ठीक कहते हो यह मन अतिशय चंचल और दुर्जय है पर भाई ऐसा दुर्जय मन भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा काबू मिलाया जा सकता है श्लोक के उत्तरार्थ में आया तू शब्द महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण करके श्री कृष्ण अर्जुन के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं अपनी बात सुनने के लिए उसके मन को उन्मुख कर देते हैं अब अर्जुन देखता है कि श्री कृष्ण ने उसकी समस्या को समस्या के ही रूप में स्वीकार किया है तो उसका मानसिक तनाव शिथिल होता है और वह पूरे मनोयोग के साथ जो श्री कृष्ण कहते हैं उसे सुनता है यहाँ पर महाबाहों का संबोधन भी अर्थपूर्ण है श्री कृष्ण स्मरण करा देते हैं अर्जुन तुम तो महावीर हो तुमने अपने पराक्रम से किरात वेधारी शंकर जी को संतुष्ट किया है तुम में मन का संयम भी अपार है फिर भी तुम मन के सामने घुटने टेकने की बात कर रहे हो हिम्मत मत हारो तात, अभ्यास और वैराग्य का अवलंबन करो